पुत्र दोष कीर्तन दरादि सर्व विषय दोष उपलक्षणार्थम ये पुत्र में दोष जो दिखाया केवल पुत्र में नहीं पत्नी ऐसे दोष है सर्वविषय विषय दोष का उपलक्षण के लिए इस प्रकार समझना एवं विविच्य पुत्र आदमी प्रीतिम त्यक् जात्म निश्चित्य निश्चित्य निश्चित्य परमां परमां प्रीतिं प्रीतिं प्रीतिं निश्चित प्रीतिं प्रीति परीतिमिशम चाचित परमा प्रीति शिष्य इस प्रकार विवेचन करके जिसे पुत्र में दिखाया सर्वत्र दोष विवेचन करके पुत्राद प्रीतिम वित्त पुत्र पत्नी प्रीति प्रेम छोड़ करके निजात्मन निश्चित परीति निजी आत्म स्वरूप आत्मा परम प्रीति को निश्चय करके तम अहरिशम वीक्षते निजात्मा को देर रात हमेशा ही विचार करता है अनुसंधान करता है एवं का उत्तर प्रकार जैसे पुत्र में दिखाया सर्वत्र विषय जाते विविच्य विवेचन करके विवेचन नहीं करने पर सब अच्छा लगता है दोष होने पर दिखता नहीं है विचार करने पर दोष दिखता है विद्यमान विभज्य ज्ञापन विद्यमान सर्वत्र दोष उसमें विवाह कर पुत्र पुत्र समझ करके तस्मिन प्रीतिम परित्यज्य सब विषय में दोष तो है कि अनिच्चित्व है सात है और जो नष्ट होगा दुख देगा और परिश्रम करेंगे सब प्राप्त हो जाएगा सब विषय प्राप्त भी होगा कोई निश्चय नहीं है प्राप्त नहीं होने पर दुख देगा प्राप्त होने के परिश्रम करना पड़ेगा प्राप्त होकर नष्ट हो तो दुख होगा और अनिश्चय तो दोष है सात विषय तो दोष है ही इसी प्रकार दोष और विभाग विवेक करके तस्मिन प्रीति में परिच्ज्य विषय में प्रीति प्रेम का त्याग करके निजात्मनि प्रत्येक रूप परमा नि चीत में निश्चित निजा आत्मा स्वरूप प्रत्येगात्मा साक्षी है निरतः प्रीति उसमें निश्चय करके तम अहरिशम बीचतेम का प्रत्य प्रत्येगात्मा हम प्रत्येगात्मा स्वरूप को सर्वदा बीचते विशेषण विशेषण्य अनुसंधान करता है इस इस रोचती इक्य तो से यही वाक्य तत्वीति का प्रियम ताम रोचती रुलाएगा ये वाक्य से प्रतिवादी प्रति साप रूप तम पहले कहा था शिष्य के प्रति बोध ज्ञान कराएगा और प्रतिवादी के प्रति साप रूप है ये प्रकट करते हैं आग्रह ब्रह्म विद्वेश <laughs> मुंचत वाजिनो नरक प्रोक्त वाजि दोषुनिषु दोशयोन पक्षि नरक द पर आग्रह है उत्तरादि प्रिय है जो है उसको छोड़ेंगे नहीं यही प्रिय है जितने कहा आग्रह नहीं छोड़ेंगे और दूसरा है ब्रह्मविद द्वेशाथ ब्रह्म विदेशाथ में एक बकार है ब्रह्म विधि द्वेसाथ ब्रह्मविद्व ब्रह्म विद्वेष ब्रह्म आगे विद्वेषा नहीं ब्रह्मविद आगे द्वेश के बीच में एक आधा है ब्रह्म में विद्वेष ब्रह्मविद में ब्रह्मविधि ज्ञानी में द्वेश है ब्रह्म में विद्वेष है सानी ब्रह्म विधि द्वेषा एक आग्रह है और दूसरा ब्रह्म ज्ञानी में द्वेश है ये कहता है तो उसको मैं खंडन करूंगा नहीं मानूंगा ये विद्वेष है ब्रह्म ज्ञानी में इससे कोई अपन पक्ष नहीं छोड़ता क्यों अपने पक्ष में आग्रह है पुत्र विश्वादी प्रिय है वही प्रिय वही हम करेंगे अब ब्रह्म द्वेष है तो जितने कहेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे कुछ लाभ नहीं है तो नहीं हमें तो ही करना है वो तो ऐसे ऐसे कोई मानते हैं वो तो सब जितने कहने पर मन में वासना है कुछ करना है और सुनते हैं तो करना तो वही है। पक्षम तो, अपने पक्ष को जो छोड़ता नहीं ऐसे वो नरक पुष्प नरक ही दोष दो बहु जोन इसे बहुत जोनि में इसे दोष नरक जाएगा फिर विभिन्न जन्म में भटकना पड़ेगा आग्रह आग्रह कैसे उत्तम पुत्रादि प्रियतम सर्वसा न से जामी पुत्रादि प्रियको हम छोड़ेंगे नहीं यह आग्रह इस आग्रह और दूसरा है यहाँ भी देशा दो ब्रह्मविध द्वेश ब्रह्म ज्ञानी में द्वेशा ब्रह्म विधि द्वेश ब्रह्म विदेशा ब्रह्म ज्ञानी में द्वेश द्वेष कैसे अनेक लोग कहते उसको हम खंडन करेंगे इतने वो रूप है, है पक्षम वो छोड़ता नहीं क्या पक्ष है पुत्र आदि नाम एन रूपम पुत्र आदि प्रिय है उसको अब छोड़ता नहीं ये कहता है नहीं कहने मन में नीचे रखता है जो नहीं छोड़ता है प्रतिभा नरक प्राप्ति नरक को तो प्राप्त करेगा तथा बहुजोनिशु यो बहु योनिक मनुष्य बनकर साधु बनकर आराम करेगा नहीं प्रियो अनेक कैसे जन्म सुने पर बहुत जन्म मन को प्राप्त करेगा जन्म बन हो से, से, से बनेगा साधु बने बैठ बैठी भोजन कर करें, मिल जाएगा ऐसा है तो मन पर फिर कहा जाएगा आदि तीर्य जन्म सुर्य जोनी देश पुत्र भरिया अनिष्ट प्राप्ति रूपक और यही दुत्र भरिया का विियोग अनिष्ट प्राप्ति इष्ट वियोग जम दुखम यच्चा अनिष्ट सामान्य इष्ट के वियोग से दुख होता है अनिष्ट प्राप्ति से दुख होता है यही दोष बार बार प्राप्त करेगा तो तो प्रियम तमाम ज्ञानी ज्ञानी ने ही कहा दोष यही तो तुम ऊपर बुलायेगा ज्ञानी के द्वारा कहा प्रियम तवाम रुक्ष्यति एक शिष्य के प्रति ज्ञान कराएगा और प्रतिवादी के प्रति साफ यह कैसे होगा न्ञानी न एक वाक्य शिष्य प्रति उपदेश रूपत्व और वादी प्रति साफ रूपत्व चे विरुद्ध रूप दटते एक ही वाक्य प्रियम तवाम रोक्ष एक वाक्य शिष्य के प्रति तो उपदेश हो जाएगा और पति के पति सा उपदेश विरोध रूपये कथम घट है ऐसा संकल कम से उत्तर देते हैं उत्तर प्रदातु प्रदाश्वरूप्वाद अभिप्रनुसारेस उभय भाव्य मदुपवादक तथे सैत सरवाक्य वाक्य तात्पर्य उत्तरद्त उत्तर प्रदा जो कहने वाला प्रियम रोक्ष कहने वाला ईश्वर है ईश्वर रूपये और जैसे कहेगा इसे हो जाएगा और श्रुति कहती वह आत्मा प्रियम उपासी यम ब्रवाण बुयाद ईश्वर तो तथे व्याद आत्मा प्रियम उपासित उपासे नहायुकम भ तो उसका प्रिय नष्ट नहीं होता है आत्मा को जो प्रिय मानेगा उसका प्रिय प्रियनाश होगा आत्मा से भिन्न को प्रिय मानेगा तो उसका प्रिय नष्ट हो जाएगा श्रुति कहती ईश्वर है तथे व्याद्वर प्रधान उत्तर देने वाले ईश्वर उसके कथन के अनुसार उभय हो जाएगा उसको उपदेश हो जाएगा इसके साप बन जाएगा ऐसा मान करके उसको प्रतिपादन करने वाले श्रुति वाक्य ईश्वर एक आने वाले ईश्वर है समर्थ ऐसा ही हो जाएगा श्रुति कहती ऐसे ही हो जाएगा समान वाक्य का तात्पर्य कहते हैं। ब्रह्माविद न वर्णित य तत्थ सचिष्य प्रतिनोषि ब्रह्मवीज ब्रह्म ब्रह्मवीज ब्रह्म इसलिए ईश्वर तेन याद याद तत तेन तथे नर्णितम यथ तत्त तथा जैसे कहेगा ऐसे ही होगा प्रतिवादी न हो शिष्य का प्रतिवादी का जैसे ब्रह्म ज्ञानी अभिप्राय के दोनों को ऐसे ही मिलेगा इसको उपदेश प्राप्त होगा उसको सात प्राप्त हो जाएगा यह तो ब्रह्मविद स्वयं ब्रह्म अनुभवाद ईश्वर समस्थि ब्रह्म ज्ञानी है जो अहम अस्मी ब्रह्म साक्षात्कार तो कर ले तो इस तरह तो है अत्यम शिष्यादी कम प्रति यद यद इष्टम अनिष्टम दिये शिष्य हो प्रतिभा जिसके प्रति ईष्ट अनिष्ट जो कहेगा वही होगा शिष्य प्रतिवादिनो त्ञानिनो या शिष्य हो जस्ट प्रतिवादी ज्ञानी का जो शिष्य प्रतिवादी दोनों का तथेव सात ऐसे हो जाएगा इष्टम अनिष्टमा अवश्य ऐसे ही हो जाएगा आत्मा ऐसी अन्य प्रिय मानता है तो प्रिय नष्ट होता है ये कहा अर्थात आत्मा ऐसी अन्य प्रिय नहीं है ये बेहतरी के द्वारा कह करके आत्मा ही प्रिय है जो आत्मा को प्रिय मानता है उसका प्रिय नष्ट नहीं होता है। इस सूची में कहा गया मुख्य नुखे न प्रतिपादक द्वारा जो अर्थ कहा गया अर्थ को अन्य के द्वारा प्रतिपादन करती है आत्मा नियम उपासित स यह आत्मा नियम उपास ने प्रियम प्रमाती आत्मा ही प्रियो उपासना करे करे जो आत्मा को ही प्रिय मानता है अस्य अिम न यह भवति होती नहीं नष्ट नहीं होता है आत्मा का नश नहीं होता है ये सामतरवाक्य सूची वाक्य को पढ़ते अर्थ से यस्तु यस्तु सेवते साक्षिण सियमोत्तम तस्या न सात्मा सेवते तस्य स्त साक्षिण आत्मा प्रिय उत्तम सेव आत्म साक्षी उत्तम प्रिय निजसे प्रियतमें ऐसे सेवन करता है चिंतन करता है प्रियत्व बुद्धि करता है तस् अशोत्तर है सब उसके अपने अधिक प्रियन नत्मा का नाश कभी नहीं होगा प्रिय नष्ट नहीं होता है तो उसको कष्ट नहीं देगा यु तू शब्द से उक्त विलक्षण ज्योतन कू शब्द उक्त विलक्षण जोतन आय जोतना सो साक्षी के जो प्रिय है उसका अपना साक्षी नाश नहीं होता है अपना प्रियतम ियतमा अनात्म अन्नो यिष्य अनात्म प्रतिवादी शिष्य आत्मा प्रिय निर प्रेमकोचल सेवतेचार करके आत्मा ही प्रियतम हैरतिषय प्रेम का विषय सेवन करता है करता सदा न स्मरती, आत्मा स्मरती निरतंतरात्मा का चिंतन करता से सौ से प्रिय है आत्मा तिष्यादे प्रियन शिष्य अने को प्रियतम से न आत्मा, असु आत्मा। अभिमत के सुमत आत्मा नष्ट होता है प्रतिवादी के अभिमत प्रिय नष्ट होता है नहीं प्रतिवादी के अभिमत पुत्र धन आदि प्रिय नष्ट होते हैं किंतु शिष्य के अभिमत जो आत्मा है प्रतिवादी अभिमत प्रिय जैसे न कदाचित विनष्ट कभी नष्ट नहीं होता है किन्तु सदा आनंद रूप अभदेश हमेशा ही आनंद रूप होकर भान होता है आत्मा ही प्रियतम है शिष्य का इ्थ आत्मन पर प्रेमास्पद त हेतु प्रसाइम फलिता पर प्रेमस्पद हेतु आत्मे इसलिए परमानंद आत्मा है क्यों पर प्रेमस्पद्वाद हेतु हेतु तो सिद्ध करके अभी फलित पर प्रेमास्पद पर सुख वृद्धि प्रीति वृद्धि सावभौमादि सुनंद प्रीति पर प्रेमास्पद ते नहीं, नहीं परमानंद रूप अपना परमानंद रूप पर प्रेमास्पद व्यत्री की, की जो परमानंद रूप नहीं होता है परप्रेमास्पद नहीं होता है घटपट आदि अपना परमान पर प्रेमास्पद है पर होने से परमानंद रूप है सुख वृद्धि जिसमे प्रीति बढ़ेगी उसमें सुख की वृद्धि है ये सार्वभौमा में कार्य है प्रीति जिसमें अधिक है सुख उसमें अधिक है अत्रायम प्रयोग हनुमान प्रयोग आत्मा परमानंद रूप पक्ष क्या है आत्मा, आत्मा, आत्मा।, आत्मा। साध्य साथ बना परमान परमानंद ऐसा कौन जोगा होगा साध्य क्या है परमानंद रूप परमानंद रूपत्व को जोड़कर बनना पड़ेगा यही सही परमानंद रूप आत्मा परमानंद रूप पर्वतो वन्नीमान साध्य क्या है बन्नी मतो तो प्रत्यय है तो उसको छोड़ के साध्य करना पड़ेगा घटो द्रव्यम गुणवत्वाध्य क्या होगा द्रव्यम जहाँ तुअ प्रत्यय नहीं वहाँ तुअ जोड़ दो मत वह तो उसको छोड़ दो तो साध्य होगा आत्मा परमानंद रूप आत्मा में क्या सिद्ध करना चाहते हैं? परमानंद रूपत्म हेतु तो क्या आत, है निरत तो प्रेमास्पद्वा कम से मंच हेतु होता है निरत प्रेम विषयत्वात इसमें अन्य व्यक्ति नहीं मिलेगी क्या क्यूँकी परमानंद रूपत्व और निरत प्रेम विषयत्व आत्मा को छोड़कर कहीं है नहीं बेहतर की व्यक्ति है व्यक्ति क्या कहेंगे ये साध्या हेतु अभाव यद इतर नीतते न तद गंधवत जैसे पृथ्वी इतर गंधवत् यद इतर नीतते न तद गंधवत तो यथा चलम तो जैसे जो परमान रूप नहीं है सन्तिषय प्रेम विषय नवती जो परमान रूप नहीं है उसमें साध्य है नहीं ओ, हेतु भी वहाँ नहीं नृत्य से प्रेम भी नहीं विषय नहीं होता है यथा घटादी घटाधी परमानंद रूप है नृत्य से प्रेम का विषय है नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं ये दृष्टान साधन नहीं हुआ हेतु भी नहीं है व्यक्ति की व्यक्ति है अन्य व्यक्ति नहीं है पर प्रेमास्पदत्व हेतु आत्मन परमान रूप का साधन है सामर्थ्य ज्योतनाय पर प्रेमास्पदत्व रूप हेतु है इस हेतु में सामर्थ्य क्या करने के लिए आत्मा में परमानंद रूपता साधन है आत्मा में क्या साधन करना तो परमानंद रूपता परमानंद रूप साधन करने के लिए हेतु में सामर्थ्य दोतनाय सामर्थ्य प्रकट करने के लिए कहते सुख वृद्ध प्रीत वृद्ध सुख वृद्धि मुदावती जितने जितने प्रीत अधिक है सुख अधिक है सुख वृद्धि ही प्रीत वृद्ध सार्वभौम आदि में प्रीत अधिक सुख भी यथ तो सार्वभौमादि हिरण्य हाँ गर्भा पद विशेषु सावभौम राजा सार्वभमिक उसे लेकर के देवता गंधर्व लेकर के हिरागर्म अंत में हिरण्यगर्भ पद हनंद यीर्वर्धते सुख प्रेम स्नेह जहाँ जहाँ अधिक तकृदि रखी सुख अधिक है ये तैतरोपनिषद कहा गया है में भी दूर सूची में कहा गया आनंद का विचार किया गया अतः ये जितने आनंदे, है कामहतस्य काम ज्ञानी कामना वो तो सब सुख उसको प्राप्त है अतः प्रीत निर सति आनंद से आप निर से जहाँ प्रीति निरत जिससे बढ़कर और प्रीति कहीं नहीं है अधिक उसमें निरत प्रीति होगी जिससे जिसमें प्रीति है वो प्रीति से अधिक प्रीति कहीं नहीं वो निरतृत् प्रीति है प्रीति जहाँ है वो परमानंद उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं प्रीति जितनी देर दे बढ़ेगी आनंद अधिक में सबसे प्रीति जहाँ है वहाँ सबसे आनंद भी उससे बढ़कर के आनंद कहीं अधिक नहीं परमान है प्रीति निशा सती आनंद निर आनंद है परमानंद रूप से थी। अभी शंका करते आत्मा परमानंद रूप कहते वो तो ठीक नहीं लगता है आत्मा चेतन रूप है ज्ञान रूप है चेतन रूप होने से घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबंध सीधा भाष होता है चेतन का भान होता है जिस प्रकार चेतन का भान होता है आत्मा यदि परमानंद रूप है सर्वत्र अंतकरण परिणाम में चेतना का जैसे भान होता है जैसे परमानंद रूप का भी भान होना चाहिए एक ही तो है परमानंद आत्मा है वही ज्ञान रूप है कोई अलग है क्या परमाणु एक होने से तथापि तथा, पी, तथा, पी, तथा पी तो मतलब आत्मा यदि परमानंद रूपत्व तो होता परमानंद रूपत्व तो अनुपन्न क्योंकि यदि आत्मा परमानंद रूप होता है चैतन्य से ही अनुभूति चैतन्य सब बुद्धि की वृत्ति में अनुवर्त है इसी प्रकार स्वरूपभूत जो परमानंद है उसकी भी अनुभूति दीप्ति सर्वास्तु अंत कर्ण की वृत्ति में उसकी अनुभूति होनी चाहिए परमानंद की जैसे चैतन्य की एक प्रसज आप है ये शंका करता है पूर्व चिदात्मनः चिदात्मनः चैतन्यवत्ख चात स्वभा सेचिदात्मन जीवृत्ति वर्तेतवृत्ती सर्वास्वि से से चिदात्म चैतन्यवध सुखम स्वभाव चेत असिदात्म चिद रूप का जैसे स्वभाव है चैतन्य चैतन्य तो स्वभाव चेत चैतन्य स्वभाव सुख भी यदि उसका स्वभाव होता धी वृत्तिषु सर्वास्वी स्वा धी वृत्तिषु यथा चित तथा अनुवर्तित सब अंत की वृत्ति में जैसे चैतन्य की अनुभूति है जैसे सुख की अनुभूति होनी चाहिए अस्त्त्मन चैतन्यवत चा, चा, सुखम स्वभाव चेत सर्वास्व विधिवृत्तिसु अन्वर्तेत यथाचि चैतन्य की अनुभूति है तो आनंद सुख की भी अन्वूति होनी चाहिए सब अंत को ये पूरा पूर्व विषय ने शंका की उत्तरागे स्वामी चिदानंद आत्मस्वरूपत्व रूप आनंद रूप दो आत्मस्वरूप है आनंद भी, भी आ, आत्मा आनंद भी है होने पर ही वृत्तिशु चित अनुभूति हमश कर्ण के परिणाम वृत्ति है बुद्धि वृत्ति में चैतन्य की तो अनुभूति होती है आनंद की नहीं होती चित्व अनुभूति न आनंद से इसे दृष्टान अवस्टम्भ में परिहर दृष्टान्त का आश्रय करके सिद्धांत परिहार करते हैं नव मुष्ण प्रकाशत्मा दीपस्था गृहस्तृह व्यानोती नोष्णता तद्वनोती चितेरेवा दीप है उष्ण प्रकाश आत्मा पहले सिद्धांत का ये बुद्धी बुद्धी में ठीक नहीं बुद्धि चैतन्य की अनुभूति होती हो तो बुद्धि बुद्धिवृत्ति में आनंद की अनुभूति होगी कोई जरूरी नहीं है क्योंकि दीप है उष्ण प्रकाश आत्मा उष्ण प्रकाश हो आत्मा ऐसे स्वरूप है दीप का स्वरूप है उष्ण प्रकाश उस पे है प्रकाश है तस्य प्रभा गृह व्याप्त होती तस्य दीप से दीप की प्रभा घर में व्याप्त हो जाती है उष्णता सर्वत्र व्याप्त होती न उष्णता एक स्वरूप प्रकाश स्वरूप उवरूप होने पर भी प्रकाश प्रभाव हो जाती है उष्णता व्याप्त नहीं होती तद्वत चित्ते वह आत्मा चिद रूप शरीर में चैतन्य की अनुभूति होती है, है। आनंद की अनुभूति नहीं होती है यथा यथाउ प्रकाशात्मक दीप से उष्णात्मक ही प्रकाशात्मक दीप प्रकाश एवं गृहा अनुगछति गह प्रकोष्ठ प्रकाशी प्रकाश अनुभूत न उष्णता एवं चैतन्य से अनुभूति न आनंद से चैतन्य की अनुभूति अंतक अनुभूति की नहीं है अभी शे प्रकाश कुछ अलग कुछ, कुछ अलग है आत्मा उलग हैूप और आनंद रूप कोई दो अलग अलग है तो और हिभेदी ना चिदान अभेदी चित्त और आनंद आनंद ही रूप ही, ही आनंद अभिन्न है यदि अभेद है, चीद अभिव्यंजक धीवृत्तो एवं आनंद अभिव्यक्ति रिपी यदि चिद आनंद अभिव्यक्त है अभिनय चैतन्य का अभिव्यंजिका जो धीवृत्ति है उसमें आनंद की अभिवृत्ति होनी चाहिए क्योंकि एक ही चैतन्य और आनंद तो कोई भिन्न नहीं अभिनय चैतन्य का अभिव्यंजिका धीवृत्ति तो धीवृत्ति आनंद की अभिव्यंजिका होनी चाहिए उसमें आनंदी का अभिवृत्ति होनी चाहिए इतना आशंक तथा नियमा भाव ऐसा कोई नियम नहीं दृष्टान्त देख कर के सिद्धांति कहते हैं गंधरू पर सर्शे स्वी सकूथा पृथक एकाक्ष गृह ते ने ध रूप रस स्पर्शी यथा एकाक्षण एक अर्थ एक पृथ्वी तो है तेनेतर कोई फल है गंध है रूप है रस है स्पर्श है ऐसे में गंध रूप रोने पर भी पृथक एकाक्ष एक चक्षु एक एक के द्वारा रस ग्रहण होता है स्पष्ट ग्रहण होता है रूप ग्रहण होता है ग्रहण इंद्र के द्वारा ग्रंथ ग्रहण होता है कोई एक इंद्र से एक है रस ग्रहण होगा किस इंद्र से तो एक न इंद्रिय न एक ही अर्थ गृह थे नहीं तरह अन्य ग्रहण नहीं होता है सब पर उसी प्रकार वृत्ति के द्वारा <laughs> <laughs> एक क्योंकि अभिव्यक्ति होती है अन्य की नहीं होती है ठीक है एक नाम गंधादि नाम चतुना एक द्रव्य में चार रहेंगे रूपये अच्छा गंधस्पर्श रहने पर भी घृणादि न इंद्रिय के द्वारा किसका ग्रहण होगा गंध गंध का ही अन्य का नहीं होगा एक है इंद्रिय ना गंधादि एक एवं गुण गृह अन्य ग्रहण नहीं होता है तथा चिदनंद मध्य चिदानंद होने पर भी चित्तव अभव आसन वृत्ति के द्वारा आनंद का नहीं है यह तो दृष्टान के द्वारा अभी पूरा किसी कहते हैं काले दृष्टान्त देकर कहते हैं दृष्टान्त दाष्टांत के भेद है दृष्टान्त देता है गंधा दुरूपर्श गंधस्पर्श ये विलक्षण भिन्न भिन्न है नहीं? अंदर भिन्न है आनंद कोई भिन्न है और आनंद ब्रह्म ही सब चिद आनंद ब्रह्म सत्यम ज्ञान आनंद ज्ञान आनंद ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ही आनंद है दृष्टांत दृष्टा वैषम्यम संकते संकते कह पूरे करता है नैव नैव विलक्षणा विलक्षणा चिदानंदो नव भिन्नौदानंदो निन्नौ गंधार विलक्षण गंधारस्तु विलक्षणेदी तेदो साक्षी न्यवद साक्षिण्यनंदो नौ गुक्षणेद छिदन निन्नौ चिद आनंदिन्न नहीं हे गंधार विलक्षण दृष्टा गि देते विलक्षण भिन्न हे छिद्यानंद तो भिन्न नहीं दृष्टा अभेदेटे सह पर सिद्धांति कर्ता तदेदो कि साक्षिण अवदिद आनंद का अभेदे साक्षी मे दौन का अभेदे अथवा अभेदे स्वाभाविक अभेद हे अथवासी को लेकर अभेद है ये पुस्ता है सिद्धांति चिदानंद विलक्षण कांधादि विलक्षणकार भिन्ना उक्त वैषम्यम पिहर्त सिद्धांति राष्ट्रांति के चिदानंदर अभेदि आनंद साक्षि में अभेद हे कि स्वाभाविक उतिक ये पुस्ता हे साक्षी मे चिद आनंद अभेद हे स्वाभाविक अच्छा अन्यत्र अथवा अभी अभेदय तदभेद साक्षिणी मतलब स्वाभाविक अत तो उपाधिखर के औधि तेद अर्थात अच्छा तयदनंदोरभेद चिदानंद अभेद्यक्षिण आत्मस्वू वात्र तदुपाधतासु बृत्तिषु वमस्वरूप साक्षिता है, है। अथवा उसके उपाधि रूप वृत्ति में कता है दो विकल्प कर करता है ओम सिद्धांत पूछता है यदि कहेंगे साक्षी में साधाविक अभेद है प्रथम पक्ष दृष्टान्त दृष्टांतिक मह सिद्धांतिक कहता है गंधर्ववादी भी दाष्टान्तिक जैसे साक्षी में एकता है दृष्टान्त में भी पुष्प में गंध रूपादी अदिष्टान में एक रूप है आश्रय में भेद नहीं है आद्य गंधादय नीन्न पुष्पर्तिनिन्न पुष्प अक्ष भेद नक्ष मनोविना आद्य जदि कहेंगे साक्षी में चिदानंद अभिन्न है ऐसा कहेंगे तो गंधाध्योपी तो एवं अभिन्न पुष्पवर्तिना न पुष्प में आश्रय रूप रस गंध स्पर्श का आश्रय पुष्प है, है पुष्पवर्ती जो गंधाद अभिन्न है एक और छोड़ करके एक को ले जाएंगे कहीं पुष्प लेंगे तो गंध रूप रस स्पर्श सबू गल जाएगा गंध भी जो जाता है आश्रय लेकर के रूप चल जाएगा स्पर्श चल जाएगा एक और छोड़कर होता है इसलिए पुष्पवर्ती न गंधाध अभिन्न जैसे साक्षी में चिदानंद अभिन्न है पुष्प में आश्रय में गंधादि एक रूप है और कहेंगे एक होने पर इंद्रिय भेद से उनका भेद होता है एक इंद्रिय से एक ग्रहण होता है अच्छा भेद अक्षरादि इंद्रियों की उपाधि से उनका भेद मानेंगे तो यहाँ भी वृत्ति भेदा चयुर्भे चिद आनंद के वृत्ति भेद से भिन्न चिद्ध वृत्ति भिन्न आनंद वृत्ति भिन्न आदि ऐसे स्वाभाविक चिदानंद योग साक्षी भेदा भाव पक्षी साक्षी में भेद नहीं है स्वाभाविक अभेद ऐसा कहेंगे कि तो पुष्पव्रती है पुष्प में रहने वाले भी साथी मई जैसे गंधादेवी अभिन्न है परस्परम भेद रहता भेद रहता है क्यूँकी इतर परिहारण एक आने तुम अशक्यता तो एक छोड़ कर दूसरे में ग्रहण नहीं कर सकते तब एक साथ ही अब द्वितीय पक्ष कहेंगे औपाधिक तो द्वितीय पक्ष औपाधिक समान है अक्षय इंद्रिय भेद से भेद मानेंगे रूप रहा यहाँ विद्वितीय से आनंद उचित भेद अक्षय नाम गंधादि ग्राहका नाम अक्षय इंद्रिय घ्राणादि इंद्रिया नाम भेद है न तदेद इंद्रिय के भेद से रूप रस गंध स्पर्श भिन्न कहोगी क्योंकि चक्ष ग्राह गुण रूप घ्राण ग्राह्य गुण गंध इंद्र के भेद से भिन्न हुआ तो भेद मानोगे तो तो के तदवे वृत्ति भेदा चीजानंद अभिव्यक्ति हेतु नाम चीज आनंद के अभिव्यक्ति के जो हेतु है वृत्ति सात्विक वृत्ति में आनंद के की अभिव्यक्ति होगी राजस्व वृत्ति में आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती चैतनिक की अभिव्यक्ति आनंद अभिव्यक्ति नहीं होती राजस्व सात्विक वृत्ति नाम भेदा अंतकर्ण में राजस्व वृत्ति सात्विक वृत्ति भिन्न है सप्तो गुणों का परिणाम सातिकुण का राजस्व मृत्यु का भेद होने से तय चीतानंद और विदा आनंद में भेद हो जाएगा अभिद्य जी का वृत्ति के भेद से आनंद और चैतन्य भिन्न है ओ। e yeah, yeah, yeah. n no.